शास्त्रो की को न मानना भगवान का अपमान करना है है ना? करती। तो जो भगवान की आज्ञा है इसका अतिक्रमण जो करता है वो क्या है भगवान का गिरस्कार करता है जैसे कोई पिता माता की बात न माने जैसा माता पिता कहे उनसे विपरीत आचरण करे तो क्या होगा अल्लाह तो मन करने वाला हो गया नई तो जो है ना भगवान का अपमान करना है भरना, से, से ये तो, तो है? बताते तो हैं, देखो मोभा मो भाषा मोघाषा मोघ करमाना मोघाशा है ना तो मोघाशा यहाँ पर आपके पुस्तक में समाज कैसा बनाया है मोघा आशा ऐसा ऐसा हाँ? मोगा तो तो नहीं है है ना? नागा में मोगा तो विग्रह ऐसा होगा मोगा आशा मोगा सब अलग नहीं मोगा तो ये विग्रहशा एक में लिखा है अलग संदिग्ध दिया है आगे आशीशा है अच्छा चलो देखते है मतलब जैसा इसमें क्या किया है गीता ने अलग किया है अलग करना ही ठीक है क्योंकि आगे आशीषा अट दिया हुआ है ना उसका तो वो विग्रह करके ही वो बिच्छे लिखना ही ठीक है वो संदिग्ध किया हुआ ठीक नहीं है वहाँ पर तो नहीं ये ऐसा मोघा आशा आशा ऐसा तो तो नहीं, नहीं, नहीं मोगा होना चाहिए यहाँ मोह समझता नहीं है मोघाता तो ये चाहिए क्या है गीता के श्लोक शब्द का उदृग्र दिया नहीं। आगे की बात में कर रहा हूँ ऐसा होना चाहिए मोघा ब्रा आशा आशीसा ऐसा बढ़िया हो जाएगा ये बात फिर लेना मोघ आशा के बाद में चल गए हाँ मोघा आशा एसाम मोघा कर आशा करते आशिका आशिका करते कामनाएं या इच्छाएं जिनकी व्यर्थ इच्छाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं मोगाहा व्यक्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति के मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वो प्रायः कैसी होती है गर्थी होते उन्हें ये गर्थ इच्छा करने वाले लग गया बोगरी समाज है यहाँ पर मोह आशा मोह का आशा का गर्द इच्छा करने वाले गर्क इच्छाएं होती है जिनकी कथा मोह है मोघ कर्माला में समझ लेंगे आप ऐसे की यहाँ पर यहाँ पर बीधवास है मोघ कर्म है जिसके मोह का क्या है कर्म करने वाले और तथा मोह कर्माला मोह कर्माणा करते करते भास्कर चलो पहले श्लोक का जो है अन्वय ले लो ठीक है फिर आएंगे भाषण लेको देखेंगे मोघाशा मोघाशा मोघकर्माण मोघज्ञा विचेता एव आसुरी मोहनींत्री आसुरी मोहिनी राक्षसी आसुरी एव प्रकृति राक्षसी और आसुरी प्रकृति का ही आश्रय लेने वाले किसका है राष्ट्रीय और आश्री प्रकृति का ही आश्रय लेने वाले मतलब ये प्रकृति का आश्रय नहीं लेते हैं प्रकृति करते हैं स्वभाव राष्ट्रीय और आश्री स्वभाव का ही आश्रय लेने वाले विशेषता विशेषता कहते हैं विवेकहीन व्यक्ति विवेकहीन व्यक्ति व्यर्थ आशा करने वाले व्यर्थ कर्म करने वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं राष्ट्रीय और आशुरी स्वभाव का ही आश्रय लेने वाले विचे दशा विवेकहीन मनुष्य व्यर्थ आशा करने वाले व्यर्थ कर्म करने वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं इनकी इच्छाएं व्यर्थ की इच्छाएं हमेशा करते रहते हैं और व्यर्थ कर्म करने वाले क्योंकि ये कहते हैं कि भगवान का तिरस्कार करते हैं ना और जानती हम मुढ़ा की भगवान का तिरस्कार करते हैं तो भगवान का तिरस्कार करने के कारण इनके कर्म भी कैसे होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं जाते हैं निष्फन हो जाते हैं वे कर्मो का फल देने वाले भगवान ही है और भगवान का कोई तिरस्कार करे और वो कर्मो का अनुष्ठान करे तो भी वे कर्म कैसे होते हैं मोह लगायेंगे भक्त में मोह आशा तो हो गया ना तथा मोह कर्माणा और मोह कर्माणा को समझाते हैं तथा मोह कर्माणा उसी प्रकार मोह कर्माणा को समझाया जाता है कई अनुष्ठी मानी अग्नि और लगेगा कई ही अनुष्ठी मानानी अग्निवराधी कर्माणी उनके द्वारा अनुष्ठान किए गए कौन जो और लेने वाले हैं और तो जो गैर शास करने वाले है कई अनुष्ठी मानानी उनके द्वारा अनुष्ठान किए गए यानी अग्नि अग्निवराधी कर्माणी जो अग्निवराधी कर्म हैं लग गया तान, से वे कर्म प्राणी का क्या है वे कर्म यहाँ लगा लेना तेम प्राणी उनकी वे कर्म है भगवत परिभव ऐसी भगवान का तिरस्कार करने के कारण भगवान का तिरस्कार करने के कारण भगवत परिभव करते है स्वास्थ्य अवज्ञाना से कि अपनी आत्मा परम ब्रह्म का तिरस्कार करने के कारण ये भगवत परिभवात करते है स्वास्थ्यूत अवज्ञाना से की अपनी आत्मा पर ब्रह्म का तिरस्कार करने के कारण वो वो कर्म, हो हो कर्म हो जाते हैं वे कैसे जा हो तो जाते हैं निष्फल कर्म हो जाते हैं इसलिए वे मनुष्य मुग्ध करना कहलाते हैं मतलब निष्ठल कर्म वाले कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं निष्फल निष्ठल कर्म वाले या निष्ठल कर्म करने वाले कहे जाते हैं दोबारा दे देखेंगे तथा उसी प्रकार अनुष्टी मानी उनके द्वारा अनुष्ठान किए तो गए या क्या तथा ऐसा कर लेना चाह न क्या तथा और उसी प्रकार सही अनुष्ठानी उनके द्वारा अनुष्ठान किए गए जो अग्नि और चारिक कर्म होते हैं, ठीक है अब देखेंगे तान, उन, उनके हुए कर्म उनके कर्म भगवान का तिरस्कार करने के कारण अर्थात अपनी आत्मा पर अपमान करने के कारण निष्फल कर्म हो जाते हैं। इसलिए वे मुक्त कर्मा करने जाते हैं निष्फल कर्म करने वाले तो जो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहे हैं उनको क्या है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए अव्या नहीं करनी चाहिए कभी तो भी तो अग्निहोत्री दस कोर्ण मास है ऐसा बहुत सारे कर्म भी दिए हैं अग्नि अग्निहोत्र है दसपूर्ण मास है थ्रे थ्रे पीछते है यार नहीं है ना यदि सब सब वगैरह स्वाध्याय कुछ नहीं ले सकते है ना जिससे शास्त्रीकरण है तथा तो मोल ज्ञान मोल ज्ञान का अर्थ है ये निष्फल ज्ञान निष्फल तो ज्ञान वाले तो उनके ज्ञान का कोई फल नहीं उनको ज्ञान का भी कोई फल नहीं मिलता है और जो भगवान का तिरस्कार करते हैं उनको तो अध्यात्म ज्ञान होता ही नहीं है और जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान कोई फल नहीं होगा तथा तो मोल ज्ञान निष्फल ज्ञान निष्फल ज्ञान वाले होते हैं इसी कारण कार्य ज्ञान अपनी उन मनुष्यों का ज्ञान भी ही होता है ज्ञान भी ही होता है, रहित होता है निचे करके विगत विवेका विवेक नहीं चाहते विचेतता भगवंती और वे विवेक रहित होते हैं ऐसा है। किन चाहते भगवंती और वे क्या होते हैं और वे कौन होते हैं वे कौन होते हैं मंदा वैसा करने वाले कौन होते हैं तो बताते हैं राक्षसीन कर्त है राक्षसीन कर्क है रक्षसाम प्रकृति राक्षसों की प्रकृति प्रकृति का स्वभाव प्रकृति का क्या है स्वभाव रक्षसे शब्द शांत प्रतीक है रूप चलते हैं रक्षा रक्षसी रक्षा रक्षा रक्षसी रक्षा शांत मतुषो के लिए है और जब स्वार्थ में अर्थ होता है तो रक्षा एवं राक्षसा रक्षा एवं राक्षसा तो राक्षसता ये अद्य सम्मेलन होता है दोनों का अर्थ तो ये रक्षस से बनाया है तो वो राक्षसों के स्वभाव तो और क्या आसुरी आशुरी असुरा नाम प्रकृति असुरो का स्वभाव और इनका स्वभाव कैसा होता है मोहिनी इन दोनों की प्रकृति मोहिनी होती है मोहिम करते मोह करीम मतलब मोहजनक कैसी होती है मोहजनक और मोहजनको जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है देहात्मी देहात्मवादी दे प्रकृति आत्मा मानने वाली प्रकृति देखो आत्मा Sammy... मानने वाली प्रकृति प्रकृति का स्वभाव देखो आत्मा मानने का स्वभाव फिर कर अब ये प्रकृति राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रकृति कैसी है तो वहाँ से आए थे करो दूसरे का उपकार करो भजन करो ध्यान करो पैसा नहीं पैसा स्वभाव होता है छिन्दी खाओ लोग कहते हैं खुद खाओ वो, खुद खाओ पियो ऐसा भाव आता है ना ये है। है। ये भाव कैसा है राशि और आश्री है इसमें वो खाने पीने में प्रेम नहीं होना चाहिए भगवान नहीं चाहिए तो ये देखना छिंदगी क्या तो है की खीरे भी कर रहे है और बिजली बिगाड़े नहीं तो इसका अर्थ हो जाएगा तोड़ो फोड़ो यही अर्थ हो जाएगा है तोड़ो फोड़ो मारो काटोना तो तोड़ो फोड़ो सिर्फ करते पियो खाद करते खाओ खाओ पियो यदि किसका स्वभाव है अब तुम स्वाभाव लग जाए समय भूख लगे तो कुछ ले लो प्यास मेरे लोग इसमें राजना है है ना पीने खाने पीने में साधक यदि खाने पीने में पसंद रहता है तो साधक नहीं है संतुष्ट हो गया ना तो साधना क्या होगी तो उसको तो पुष्टि नहीं होनी चाहिए जब तक परमात्मा का हो तब तो तक तो पुष्टि नहीं होनी चाहिए जरूरी वाली उससे देखना तो पियो खाओ परस्व अपहर की दूसरे के धन को छीन लो दूसरे के धनते दूसरे के धन को ले दो एवं मदनशिला इस प्रकार बोलने वाले क्रूर कर्म करने वाले होते इस प्रकार बोलने वाले करने वाले बोलते हैं इस अर्था ये है असुरिया नाम के लोग इसलिए है क्योंकि असुरिया नाम के लोग ये श्रुति है उनको जो है ना ये बहुत हानिकारक लोग प्राप्त होते हैं असुर लोग कौन है असुरो के रहने योग लोग असुरो के उनके लिए असुरो के रहने योग्य लोग होते हैं मर करके वहाँ जाते हैं जहाँ असुर लोग रहते हैं जहाँ असुर बहुत ही याचना दी जाती है क्या अब देखेंगे कि ये पुनः श्रद्धा भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्ग पुनः जो श्रद्धा रखने वाले भगवत भक्ति रूप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है भगवत भक्ति रूप ये क्या है मोक्ष मार्ग मोक्ष का मार्ग है भगवत भक्ति है न साक्षात मोक्ष का साधन साक्षात मार्ग तो, साक्षात साधन तो क्या है भगवत भक्ति भक्त क्या भगवान के अनुसार पुनः जो श्रद्धा करने वाले भगवत भक्ति रूप मोक्ष में प्रवृत्त है या भगवत बस्ती भी मुख में लगे हुए है तो उनके लिए देखिए महात्मान महात्मान महात्मान महात्म महात्मा साकृति अनल मनसा ज्ञावा भूतादीन अवी भजति अनल मनसा ज्ञावा ऐसा लगाएंगे, लगाएंगे तू पार्थ किन्तु हे पार्थ तुका पार्थ के साथ करेंगे तू पार्थ किन्तु हे पार्थ दैवीन प्रकृतिम आश्रिता अन्य मनसा महात्मा दैवीं प्रकृति आकृता अनन्न मनसा भूतादिं भूतादीं अवगय भूतादीम भजन्ति लगाएंगे देवी प्रकृति में आश्रिका देवी प्रकृति आश्रय लेने वाले देवी स्वभाव का आश्रय लेने वाले देवी सुधार मतलब सात्विक स्वभाव देताओं का स्वभाव का आश्रय लेने वाले अनुमूल मन वाले महात्मा तू है ना तू पार तू है पार तू सब जो है पूर्वोत्तर विषय ऐसी विलक्षणता बताने के लिए है पहले ऐसे थे लोग जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वभाव का आश्रय लेने वाले है और ये कैसे साधक है ये दैवी स्वभाव का आश्रय लेने वाले हैं तो तू शब्द के विषय ऐसी विलक्षणता बताने के लिए है तू कार से किन्तु हे कार्य स्वभाव का आश्रय लेने वाले अनंत मन वाले महात्मा जिनका मन परमात्मा को छोड़कर और अन्य स्थान पर नहीं जाता है उन्हें क्या कहेंगे अनंत मन अन्य मन वाले अनंत मन वाले महात्मा भूत की भूतों के कारण भूतादिन क्या है भूतों के आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है तस्मात वायु तस्मा तत्म आकाशात समूतः कैसी है आकाशाद वायु वायु रग्नि अग्नि रात अभ्यास हाँ तो भूतादिन करते भूतों के कारण तथा अव्य करते अग्न की भूतों के कारण तथा अव्य मुझे जान कर कैसे जानते है की भगवान ही भूतों के कारण है भगवान से ही सबकी उत्पत्ति होती है भगवान जैसे अव्य है विकार नहीं है भूतों के कारण तथा विकार रहित मुझे जानकर के भजन की भयन करते हैं इस रूप में जानकर क्या करते हैं कि भगवान ही भूतों की उत्पत्ति भी करता है सभी प्राणियों की उत्पत्ति भी करते हैं और विकार रहते है ऐसा जानकर भजन करते हैं लगाई में महात्मा ना तू करते क्या किया है वास्तुकार भगवान ने अच्छा जे कहते हैं अशुभ चित्त वाले जिनका शुद्ध नहीं है छुद्र करके छोटा या संकीर्ण है ना जो भगवान का भजन ना करे वो कैसा है छुट चित्त वाला है ध्यान रखना चित्त की चित्त की उदाह सभी है तो ईश्वर की उम्र है भगवान की उम्र है तो भजन करने वाले महात्मा को तो भगवान ने कहा अशुभ चित्ता अशुभ चित्त वाले महात्मा ये महात्मा न करके अशुभ चिक्षा माम का ईश्वरम पार्थ देवीन कर देवानाम देवीन प्रकृति में ना तो देवी कर देवानाम मतलब देवताओं की प्रकृति देवताओं का स्वभाव देव कौन है यहाँ पर सात्विक स्वभाव वाले को कह देव सा स्वभाव वाले को और उनकी प्रकृति कैसी दम दम दया श्रद्धा रूप प्रकृति मतलब अंतर इंद्री मन का निग्रह बही इंद्री का निग्रह है दया दया जानते है पर सुना दया है पर दुख आसिष्ट कि, कि दूसरे के दुख को सहन न कर सकने का साथ कहना है दया पर दुखा आसाइ कि दूसरे के दुख को न सहन करने का नाम है दया तो ये समय श्रद्धा तो सम्धा भी रूप क्या है ये देवी प्रकृति है ये क्या है ये हाँ ये देवी प्रकृति है जिसके अंदर दया हो श्रद्धा वो वो कैसा व्यक्ति है देवी स्वभाव है श्रद्धा नहीं है दया नहीं है तो आश्री स्वभाव वाला मनुष्य आदि रूप ऐसी आश्रय लेने वाले आश्रय आश्रिता है की आश्रय लिए हुए आश्रय लिए हुए की आश्रय लिए हुए भजन भी करवन से भजन करते हैं अर्थात सेवा करते हैं भगवान की सेवा करते हैं अनन्न्य मनसा करते अन्य चित्ता इसको तो भगवान को छोड़कर अन्य निश्चित निष्ठा नहीं उसे क्या कहेंगे अनिश्चित भूतादिन कर है भूता नाम भूटान सी तत्पुरुषवास है भूटा नाम आदिम तो ये सष्टी तत्पुरुषवास है भूता नाम से क्या लेना है बियर आदि नाम क्या प्राणी नाम आकाश आदि भूत और संपूर्ण प्राणी आकाश आदि भूत और संपूर्ण आकाश आदि भूत मतलब ऐसे भूत हो गए और ये सभी प्राणी हो आकाश आदि भूत और सभी प्राणियों के कारण अब अव्य विकास रही जान करके मेरा भजन करते हैं अच्छा अब कथम तो कथम से मतलब किस प्रकार भजन करते हैं भजन करते हैं ना भगवान ने कहा भजन की किस प्रकार भजन करते हैं तो भगवान बताते हैं देखिए माम शतक दृढ़ नमस्य उपासते निपासुक्ता उपासते लगायें भक्त्या भक्त्या दृढ़्र दृढ़ नि क्या, क्या, क्या नमस्यमस्य उपासते उपाशते दृढ़्रृता भक्त्या नि कि करने वाले, का मतलब होता है असल, असल व्रत करने वाले जिनका व्रत कभी टूटे नहीं चल व्रत का पालन करना कम दम का पालन करना तो ये क्या है कि दृढ़ व्रत करने वाले युक्त की भक्ति से सदा युक्त है मतलब सदा भक्ति से युक्त है यहाँ भक्ति प्रेम की प्रेम से युक्त भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसका क्या नाम है भक्ति ये दृढ़ करने वाले सदा भक्ति से युक्त मनुष्य सदा भक्ति से युक्त मनुष्य सतत सततम नाम की सतत मेरा कीर्तन करते हुए सतत मेरा कीर्तन करते, करते हुए और यज्ञ करते हुए और यज्ञ करते हुए मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हुए कैसा यत्न लेना है तो भाष्य में देखेंगे अभी हम शब्दार्थ बता रहे हैं यत्न करते हुए क्या माम नमस्ता और मुझे नमस्कार करते हुए उपासना करते हैं नमस्कार करते हुए उपासना करते हैं फिर एक बार देखेंगे देखें, देखें भक्तिया अचल व्रत वाले नित सदा भक्ति से युक्त साधक सतम माम यंता सतस्य सर्वदा मेरा सेन करते हुए क्या यथंता यत्न यसंत करते हुए क्या नमस्ता और नमस्कार करते हुए उपासना करते हैं उपासना करते हैं या भजन करते हैं इस प्रकार से अब देखेंगे सत्यतम करूपम ये माम है ना श्लोक में तो माम को वो बता रहे हैं न, कि भगवंतम ब्रह्मस्वरूपम माम कि भगवान ब्रह्मस्वरूप मेरा भगवान ब्रह्मस्वरूप मेरा का समझाते हैं यन करते हुए या प्रश्न करते हुए अब देखिए ये तो प्रश्न करते हुए कैसे तो लगाएंगे प्रश्न कैसे करना है इंद्रियो संहार मतलब इंद्रिय निग्रह क्या हुआ समदम है ना तो समदम में एक होता है अंतर इंद्री का निग्रह एक क्या होता है बाह इंद्री का निग्रह और जब इंद्रियों संघर्ष कहा जाए तो बार इंद्रियों में से एक एक इंद्रियो को पृथक पृथक समझ लेना सामान्य विशेष रूप से समझ लेना तो संतुष्टि की कहानी नहीं होगी इंद्री निग्रह समा अहिंसा आदि रूप धर्मों से युक्त होकर प्रश्न करते हुए जो प्रयत्न करता है ना करना है ना किसके और परमात्मा की साक्षात्कार का परमात्मा की प्राप्ति का तो प्रश्न करना है धर्मे मतलब इन धर्मो से युक्त होकर कौन कौन से धर्म सम दम तथा स्थिरम करम आचाचल्यम कर जिनका व्रत लेना ब्रह्मचर्यादि व्रत ब्रह्मचरि व्रतम ब्रह्मचर्य आदि रूप व्रत जिनका कहता है अचल है तो ऐसे अचल व्रत है जिनका उन्हें क्या कह रहे करने वाले अचल अचलता हाँ यहाँ पर वो जो अचल का वाक्य है यहाँ पर अचल कर अविद्यमान मतलब अविद्यमान चंचलता है जिनकी ऐसा लगा नहीं है क्यूँकी व्रतम का विशेषण बन रहा है ब्रह्म का विशेषण बन रहा है तो व्रतम का विशेषण तो बनेगा जब अचंत्र होगा समाचार करने वाले मुझे हृदय में निवास करने वाले मुझ आत्मा को नमस्कार करके हृदय में निवास करने वाले मुझे आत्मा को नमस्कार करके सदा भक्ति से युक्त होकर क्षमता मतलब हो करके उपास करते सेवन से सेवा करते हैं भजन करते हैं फिर किन किन प्रकार वे लोग किस किस प्रकार से उपासना करते हैं इसी उचे ऐसी इस पर कहा जाता है वे लोग किस किस प्रकार से उपासना करते हैं इस पर कहा जाता है न बहुदा बहुदा अन्े यजन उपास विश्व मुख्यादा अने ज्ञानय अन्य ज्ञानयी है न क्या तुमने बता दूंगा मैं यहाँ देखेंगे अन्य ज्ञान ये मी यजंता उपासके क्या कहेंगे अन्य ज्ञानयी यजंत अन्य असाधक ज्ञान माम मजंता ज्ञान यज्ञ से माम अपी अपी कर ज्ञान यज्ञ से मेरा ही यजन करते हुए उपासना करते हैं ही एजेंट करते हुए उपासना करते हैं यजन कैसे पूजा अन्य साधक ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करते हुए उपासना करते हैं ठीक है तो अभी इसमें ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए उपासना करते हैं तो कैसे कैसे तो अगली पंक्ति में इसको प्रसत प्रसाद बताया है तो यहाँ चेचित का अध्ययन कर लेंगे तो ऐसा होगा चेचित की कुछ लोग ज्ञान यज्ञ आया था न की एक जनता या एक एकत्रीन ज्ञान यज्ञ माम्य जनता कि कुछ साधा के रूप ज्ञान यज्ञ से मेरा आयोजन करते हुए भाषण करते हैं भाषण बताऊंगा तो एकत्री कर्त है यहाँ पर कि एक ही पर ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और पृथकवे एक ही परमात्मा पृथक के आदि पृथक पृथक आदि पिचन राजते हुए मेरी उपासना करते हैं पहले एकत्र है न की एक ही पर है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ से मेरी यजन करते हुए उपासना करते हैं है ना कि एक ही परमात्मा आदि पिचन राधि भेज से प्रसट प्रसठ स्थित है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं और बौधा भी स्वतो मुखम है नुख तर्क है की वहीं से सब मुख वाला या सर्व व्यापक सर्वव्यापक परमात्मा ही बहुत प्रकार से स्थित है बौधा है ना सर्व व्यापक परमात्मा ही बहुत प्रकार से स्थित है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ मेरा यजन करते हुए उपासना करते हैं भाष्य अधिकारी है यहाँ पर अब देखेंगे अजाय मानो गौधा विजय से अजन्मा परमात्मा ही बहुत रूपों में हो जाता है तो वही परमात्मा ही सभी रूपों में है उसके अतिरिक्त तो कुछ भी भेद दिखाई देता है नाम रूप के कारण दिखाई देता है अब ध्यान लेना और वो नाम रूप भी उसके अतिरिक्त है नाम रूप के कारण भेद प्रतीक होता है, नहीं है तो सब एक पहले भी एक था अभी भी एक है अभी भी एक रहेगा कुछ किया गेम देखेंगे ज्ञानम योग यज्ञ है समास है तो ज्ञानम योग ज्ञान ही यज्ञ है तो यहाँ पर ज्ञान के लिए यज्ञ शब्द आएगा तो कैसा ज्ञान भगवत विषय भगवत विषय ज्ञानम्ञ भगवत विषय ज्ञान ही यज्ञ है तो परमात्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कार्य यज्ञ ठीक है ज्ञानम यो यज्ञ नृपया एक दूसरे क्या बनेगा ज्ञान यदा यदनता कर पूरी जनता ज्ञान यदि जिसे मेरी पूजा करते हुए जन करते हुए वाम कर ईश्वरम चाह अपी जो तो च्या है ना चा तरह करेंगे एकत्व प्रथ वहां चला जाएगा है ना हाँ अब देखेंगे अन्य अन्य था ना श्लोक में अब यहां पर उपास भाष्यकार क्या कहते हैं अन्यम उपासना परिचित उपासते अन्य उपासना को छोड़कर मेरी उपासना करते हैं अन्य उपासना को छोड़कर एक चीज की करते हैं परमात्मा की मतलब अन्य जो, अन्य देवताओं की उपासना को छोड़कर ये मतलब है कि अन्य साधक ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ जिसे मेरा ही एजेंट करते हुए उपासना करते हैं ये सामान्य मुख्य तो सबको कह दिया ठीक है ये सभी साधकों के लिए कहा गया और उनमें से कुछ चेचित थे ना एकत्र तो ऐसा लगाना उनमें से कुछ को ऐसे समझेंगे सच्चा ज्ञानम ज्ञान यज्ञ से मेरा यजन करते हुए ना तो अब ध्यान देना जो ज्ञान यज्ञ से करते हुए yeah. तो ज्ञान यज्ञ के जैसे यहाँ पर तीन भेद हैं एकत्व पृथ्वी छठो मुखा ज्ञान यज्ञ के कितने भेद हाँ तो ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या सद ज्ञान वो ज्ञान क्या है एकत्र उस ज्ञान को समझाते हैं एक ज्ञान एकत्र ज्ञान देखेंगे एकत्र ज्ञान कैसा एकस्वीन ज्ञान का हिसाब देखना एकमेव परम ब्रह्म एक ही परम ब्रह्म है एक ही एक ही परम ब्रह्म है इस परमा दर्शन से मतलब वास्तविक ज्ञान से परमात्म दर्शन यही ज्ञान है एक ही परम ब्रह्म है इस परमा दर्शन को क्या कहेंगे एकत्र ज्ञान क्या कहेंगे हाँ एकत्र ज्ञान और ज्ञान ही है तो परमात्म दर्शन नहीं किया यहाँ पर ज्ञान है क्या सत्य ज्ञानम और वो ज्ञान वो ज्ञान कैसा एक ही है एक ही है इति पर एक ही है ये क्या हुआ ज्ञान अब तो आगे आप लिखा है ना एक ही परम ब्रह्म है ऐसे परमार्थ दर्शन से यह एक हुआ इसका हुआ एक ही परम ब्रह्म है ऐसे परमार्थ दर्शन से मेरा यजन करते हुए मुकाबना करते मेरा यजन करते हुए ऊपर कि ज्ञान ज्ञान करते हुए उपासना करते हैं तो ज्ञान ज्ञान यज्ञ कैसा एक ही पर ब्रम है एक ही पर ब्रह्म है ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे यज्ञ एक ही परम ब्रह्म है ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे यज्ञ ये ज्ञान रूप यज्ञ अथवा ये यज्ञ क्या है परमार्थ रसम है ये क्या है हाँ इस परमार्थ रसम ये यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं शिक्षित को जोड़ेंगे शेक्षित एकत्व मामिक है ना माउ मिंका उपास्य थे तो यहाँ पर प्रसत रूप ज्ञानी कहता है क्या केचित और कुछ लोग प्रसोगे आदित्य चंद्रादि भेदे प्रसुआ आदित्य चंद्र आदि आदित्य चंद्र आदि ये प्रसको समझाते है भाव प्रकार की वे भगवान क्या एवं भगवान विष्णु वे भगवान विष्णु भी आदित्यदि रूप से स्थित है वे भगवान विष्णु भी आदित्य आदि रूप से स्थित है इसी अर्थ है इस प्रकार या इस प्रथक्त रूप ज्ञान यज्ञ से मेरा योजन करते हुए ये पृथक रूप ज्ञान यज्ञ है ये क्या है रूप है कि वे भगवान विष्णु भी आदित्यादि रूप से स्थित हैं, इससे ज्ञान यज्ञ से या इस प्रकार ज्ञान यज्ञ से मेरा आयोजन करते हैं तो वहाँ एकत्र तो ज्ञान यज्ञ था यहाँ पर क्या है तो आप ये जो आदित्यदि रूप है ना ये ये क्या एक परमात्मा के ही है, है? ऐसा अब देखेंगे इसको समझेंगे सर्वतोमुखो विश्व मुखो विश्व रूपा लोक में विश्व मुखो आया है ना तो विश्वतोमुखों का ही सर्वोतोमुखो भाष्यकार ने लिखा विक विक है पहले सर्वतोमुखा है सर्वतोमुखा जो लिखा है ना विश्व मुखा पे लिखा है फिर यहाँ विश्वरूप है कि वो विश्व भगवान ही वो विश्व लगाएंगे सर्वतोमुखो विश्वमुखो विश्वरूपा ये विश्वमुखो के दो अर्थ है विश्वमुखा का अर्थ क्या है सर्वतोमुखा और विश्व कि की ध्यान देना ही बहुत प्रकार से स्थित है बोला वस्ता है ना कि वे विश्व भगवान ही कैसे है वे विश्व भगवान ही बहुत प्रकार से स्थित है तो विश्व हुआ अतम द्वितीय में क्या बनेगा विश्व रूपम विश्व का क्या है यहाँ पर सर्वतोमुखम कि वो सर्व व्यापक भगवान बहुत प्रकार से स्थित हैं अब यहाँ लगाएंगे की सर्वतोमुखम है न की सर्वव्यापक भगवान की बहुत प्रकार से उपासना करते है सर्वव्यापक भगवान की बहुत प्रकार से उपासना करते हैं अब इसको समझने का प्रयास के लिए ये दो विस्वतमुखम है ना कि वे विस्वतमुख भगवान विश्व मुख भगवान का क्या हुआ विश्व रूप भगवान सर्वरूप भगवान सर्वरूप भगवान ही बहुत प्रकार से स्थित है विश्व मुखम भगवान हम बहुजा वो विश्व रूप भगवान ही बहुत प्रकार से स्थित है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ थे मतलब विश्व रूप भगवान ही बहुत प्रकार से स्थित है ऐसा जानना भी, भी।, भी क्या है ज्ञान योगी ऐसा ज्ञान भी क्या यज्ञ है विश्वरूप भगवान ही बहुत प्रकार से स्थित है ऐसा ज्ञान भी क्या यज्ञ है तो इससे यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो ये उपासना फिर कैसी हो जाएगी बहुत प्रकार से उपासना हो जाएगी कैसी हो जाएगी हाँ तो, तो सर्वतोमुखम के बाद में अर्ध राम चाहिए और फिर होगा की बहुधा बहुत प्रकार बहुत प्रकार से उपासना करते हैं श्लोक में आए हुए बौद्धा पद कर तो उसके साथ अवस्थिका के बहुत प्रकार से स्थित है बहुत प्रकार से बोगा पहले आया ना और बहुत प्रकार से स्थित है और फिर ध्यान देना कुछ लोग एकत्र ज्ञान यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं एक कर तो क्या था कि एक ही पद ब्रह्म है इस परमात्मा दर्शन में मेरी यजन करते हुए उपासना करते हैं और कि आदित्य चंद्रा की भगवान विष्णु ही आदित्य चंद्रावि रूप से स्थित हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ अर्जन करते हुए मेरी उपासना करते हैं सर हो गया और बहुत विश्वमुखम की विश्वमुख परमात्मा ही बहुत प्रकार से स्थित है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ अयजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो इस प्रकार बहुत प्रकार से उपासना बन गई के बाद विराम बनाइए और फिर बहु हा बताया तीन प्रकार पता नहीं से हो गया ना ये अब देखेंगे यदि बहुत ही प्रकार उपास्य है यदि बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो तो कैसे आपकी ही उपासना करते हैं कथम स्वामे यदि हाँ हाँ हाँ वो भी है अब भी है क्योंकि कथम का यदि बहुत प्रकार यदि बहुत प्रकारों से उपासना करते हैं तो आपकी ही कैसे उपासना करते हैं आपकी ही कैसे उपासना करते हैं ऐसा होने पर करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा भगवान कहते हैं मैं क्रतु हूँ मैं यज्ञ हूँ सब कुछ भगवान ही है ना तो सब प्रकार से उपासना भगवान की उपासना है लगाइए अहम क्रतु यज्ञ औम क्रतु अहम क्रतु अहम यज्ञ स्व अहम अहम अंसठम मंत्र अहम अहम एवं आज अग्नि मैं यज्ञ हूँ ध्यान देने कृतु और यज्ञ शब्द कैसे होते हैं पर्याय होते हैं कृतु और यज्ञ सब एक एकार्थक होते हैं तो जब एक सुंदरुक्ति दोष होगा तो सुंदरुक्तिष से बचने के लिए भगवान बताते हैं ये घास्तकार भगवान कहते हैं कृतु कर्ज करेंगे स्रौत यज्ञ और यज्ञ कर्ज क्या करेंगे स्मारक यज्ञ हाँ दो मिनट रुकना है दो मिनट रुक जाना बाहर की मैं कृतु हूँ अर्थात मैं स्रौत यज्ञ हूँ अहम यज्ञ मैं स्मार्ज हूँ एक मिनट रुक जायेंगे हाँ एक मिनट रुक जाना है अहम कृतु कृतु कर्क यहाँ पर स्रोत करूँ मेगा करूँगी कि मैं कृतु हूँ अर्थात स्रोत करूँ विशेष की मैं स्रोत करूँ विशेष हूँ मतलब करु विशेष कार में कहा गया कर्म विशेष कर्म सामान्य कहने से सभी कर्मों का ग्रहण हो जाएगा सभी कर्म तो कृतु नहीं है ना यज्ञ दान तब बहुत प्रकार के कर्म वर्णित है वेदों में तो इस कार्यों में कहा गया कर्म विशेष है मतलब और मैं तृतियों में कहा गया कर्म विशेष अर्थात में यज्ञों को कर्म विशेष क्या हुआ यज्ञ में कहा कर्म विशेष मैं हूँ यद्द। स्मारका मैं स्मारक मैं स्मृति में कहा गया यज्ञ हूँ तो ध्यान देंगे यहाँ पर परिहार के लिए एक जगह क्या कर दिया प्रो एक जगह क्या कर दिया स्मार दोनों एक ही अठम होता है दिकर दिकर दिकर और बताते हैं स्पर्धाकर्क करते अन्नम मैं अन्न हूँ कौन सा अन्न सभी अन्न नहीं पितृ जो या दिए थे पितरों को जो दिया जाता है उस अन्न को क्या कहते हैं स्वधा है पितरों को दिया जाने वाला पितरों को दिया जाने वाला अन्न में हूँ या पितरों को दिया जाने वाला स्वधा नामक अन्न पितरों को जो तृप्ति के लिए प्रदान किया जाता है उसे स्वधा कहते हैं पितरों को दिया पितरों को जो स्वधा नामक अन्न दिया जाता है वह मैं और क्या है स्वधा मेरा अहम औषधम अहम औषधम देखेंगे सर्व प्राणी भी यज अद्य सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वह अवसर शब्द का वाक्य मैं हूँ तो सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है तो यहाँ जो खाया जाता है खाद्य पदार्थ को रहा है नहीं। रोग निवृत्ति के लिए जिसको खाया जाए उसको नहीं कहा यहाँ पर बल्कि औसत किसको कहा तो गया खाद्य पदार्थ को औसत किसे कहा गया खाद्य पदार्थ को सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वो औसत शब्द का वाक्य है तो हो जाएगा आम उस का के सभी प्राणियों के द्वारा खाया जाने वाला आहार अव औसत का आहार हो गया ना सभी प्राणियों के द्वारा खाया जाने वाला आहार अर्थात औसत में अथवा भाष्यकार कहते हैं कि अभी स्वधा, स्वधा और औसत शब्दों के अर्थ में परिवर्तन के लिए भाष्यकार कह रहे हैं पहले स्वधा का क्या अंसारित्रो को जो प्रदान किया जाए उसे स्वधा अब भाष्यकार कहते हैं अथवा स्वधा ये सभी प्राणियों का साधारण है कि सभी प्राणियों का साधारण अन्य समझते हैं कि सामान्य रूप से सभी प्राणियों के प्रा खाया जाने वाला अथवा स्व सभी प्राणियों का साधारण अन्य है और औसत क्या है कि रोग की निवृत्ति के लिए सेवन की जाने वाली औसत ब्याज को हम रोग निवृत्ति के लिए खाई जाने वाली भेशच। भेशच का क्या दबा रोग निवृत्ति के लिए खाई जाने वाली दवा का नाम औसत है औसत में भी हूँ भगवान कहते हैं मंत्रा अहम मंत्र क्या है एक पितृव्यो क्या देवता हवी भी देते हैं जिसके द्वारा पितरों और देवताओं को हविष प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं मंत्र उसे क्या कहते हैं जिसके द्वारा देवताओं और पितरों को हविष प्रदान की जाती है उसे कहते मंत्र को मंत्र में हूँ अहम युवाम आजम करते यहाँ पर हवी पहले तो जिसके द्वारा हवी दी जाती है वह मंत्र में हूँ भगवान कह रहे हैं तो, तो यहाँ कहते हैं क्या है और मैं ही क्या हूँ देखना स्लोक आहम आहम तो देखना श्लोक कहाँ से लगेगा अहम कृतुम मैं कृतु हूँ मैं यज्ञ हूँ मैं स्व हूँ मैं अहम मंत्र अहम मंत्र अहम एव्यम मैं ही आज हूँ आज का क्या है हवि और मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही खुश हूँ अहम ये आज्यम आजम का मैं ही हवि हूँ क्या अहम अग्नि अग्नि देखेंगे यश्मी हुए थे अग्नि जिसमें होम किया जाता है उसे क्या कहते अग्नि कर तो जिसमें होम किया जाता है उसे अग्नि कहते है वो अग्नि मैं ही हूँ आम हम हम करते हवन करने और हवन किया कर और हवन रूप करूँ मैं हूँ अग्नि समझे यश्मी हुए ते जिसमें होम किया जाता है जिस अधिकरण में होम किया जाता है वो अग्नि को क्या कहेंगे वो अग्नि में ही ठीक है वो अग्नि में ही हूँ आम हम करते हवन करना जो हवन करते है ना हवन रूप कर्म हवन रूप कर्म नहीं हूँ हवन कर्म क्या है देवता उद्देश्य देवता को उद्देश्य करते द्रव्य का किया जाता है उसे क्या कहेंगे तो। मतलब भी यहाँ पर क्या है होम और यज्ञ में अंतर है अग्नि में जो आहुति दी जाएगी तो होम नाम हो जाएगा और अग्नि के बिना जो देवताओं को दिया जाएगा वो याद हो जाएगा अग्नि में देंगे तो होम तो अग्नि के बिना जो देवताओं को दिया जाएगा उसे याद कहते हैं यही यादों रोम में भेद है ओम पूर्ण महा पूर्णमिलम पूर्ण ओण्